और शरीर क्या होता जा रहा है देखो एक ब, बच्चा बच्चा होने से शायद उसका यह भाव कम हो बहू ने आकर कहा तुम्हें लेने आया है जी रात भी काफ़ी हो गई थी मैंने प्रणाम करके विदा ली अगले दिन जब मैं गई तो माँ रास्ते की ओर के बरामदे में बैठकर कर जप कर रही थी कमरे में उन्हें न पाकर मैं बरामदे में गई माँ ने कहा आ बैठो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 कुछ लाहट भी कम हो गई है शरद को भी बड़ी घमोरिया हुई है आहा उसे भी यदि कोई लगा देता मैंने कहा ओ बाबा उनसे यह बात भला कौन कहने जाएगा माँ यह चीज़ तो शौकीन लोग ही उपयोग में लाया करते हैं सुनकर माँ हंसने लगी माँ के घुटनों का बाद काफ़ी बढ़ गया है कल एक भक्त के दो लड़कों ने बिजली की बैटरी लगाई थी उससे थोड़ा आराम है आज भी वे दो लड़के आए हैं छोटी मामी कह रही है मेरा भी बात कल से बढ़ गया है मैं भी वह मशीन लगाऊंगी माँ यह सुनकर हंसने लगी बोली लगाओ तो बेटा उसे भी लड़कों ने जल्दी जल्दी अपने यंत्र आदि ठीक करके जो ही मामी के पाँव से एक बार लगाया कि वे चित्कार कर उठी अरे मर गई पूरा शरीर झंझना रहा है हटाओ हटाओ सुनकर सभी हंसने लगे वे तो सर्व सर्वसहा जन्य नहीं है तब छोटी मामी माँ से बोली तुमने तो बताया नहीं कि ऐसा होगा माँ ठीक हो जाएगा चिल्ला मत थोड़ा सहन कर इसके बाद मामी ने कहा सचमुच ही तो लगता है थोड़ा कम हो रहा है विलास महाराज आरती करने चले गए बहू कह रही है अच्छा इसके नाम में तो कोई आनंद नहीं है माँ हँसते हुए बोली है क्यों नहीं जी इसका नाम विश्वेश्वरानंद है इसके बाद में कहने लगी एक का पुकारने का नाम कपिल था अच्छा तो उसके साथ भी क्या आनंद है कपिलानंद है क्या तभी सरला दीदी ने कमरे में प्रवेश किया माँ अच्छा कपिल का क्या अर्थ है सरला दीदी ने कहा पता नहीं लगता है बंदर होगा मैं यह क्या सरला दीदी कपिल का नहीं बल्कि कपी का अर्थ बंदर होता है इस पर सभी हंसने लगे माँ फिर एक का नाम भूमानंद है अच्छा इसका क्या अर्थ है मैं सो तो आप ही अच्छी तरह जानती होंगी माँ मां नहीं नहीं तुम ही लोग बोलो थोड़ा सुनू मैं मान मैंने सुना है कि भूमा से तात्पर्य उसी अनंत सर्वव्यापी पुरुष से है माँ यह बात सुनकर खुश हुई और मुंह दबाकर हंसने लगी सचमुच ही माँ एक एक समय ऐसा भाव व्यक्त करती है मानो एक छोटी सी बच्ची हो कुछ भी नहीं जानती फिर अन्य समय देखा है कि जटिल आध्यात्मिक तत्वों की कैसी व्याख्या करती जा रही है वहाँ मनुष्य की किताबी विद्या पूरी नहीं पढ़ती उस समय उनका एक अलग भाव रहता है मानो सब कुछ समझ रही हो माँ ने कहा और कपिल का अर्थ क्या हुआ माँ इसे सुनना ही चाहती है मैं क्या जानू माँ कपिल नाम के तो सांख्य दर्शन के प्रणेता एक मुनि थे फिर कपिल रंग भी है उन लोगों ने किस अर्थ से नाम रखा है मैं क्या जानू उसी शब्द के हो सकता है और भी अर्थ हों, पर मुझे याद नहीं आ रहे हैं कल है शब्द को देख आऊंगी उसी काल में एक दिन संध्या को गई थी एक सन्यासी माँ को प्रणाम करने आए और बोले माँ बीच बीच में प्राणों में इतनी अशांति क्यों आ जाती है क्यों सारे समय आपका चिंतन लेकर नहीं रह पाता मन में बेकार की बातें क्यों आ पड़ती है माँ छोटी मोटी बहुत सी चीज़ों से चीज़ें तो चाहते ही मिल जाती है मिली भी है आपको क्या कभी प्राप्त नहीं कर सकूँगा आजकल दर्शन आदि भी विशेष कुछ नहीं होते